प्रवचन नंबर तेरा अंकुश ही मार्ग है ओम अंकुश मार्ग ओम अर्थात अंकुश ही मार्ग है ऋषि इसमें कहता है अंकुशो मार्ग और अंकुश ही मार्ग किस बात पर अंकुश इस मन पर जो फैलाव करता है जो प्रक्षेपण करता है इस पर अंकुश ही मार्ग इस मन को रोकना इस मन को ठहराना इस मन को न चलने देना इस मन को गतिमान न होने देना इस मन को सक्रिय न होने देना ही मार्ग है बड़े छोटे सूतों में बड़ी अमृत सूचनाएं अंकुशो मार्ग इतने छोटा सा दो शब्दों का सूत्र ये जो सपनों को जन्माने वाला हमारे भीतर छिपा हुआ मन है इस पर अंकुश ही मार्ग है धीरे धीरे धीरे धीरे इस मन को विसर्जित कर देना ही सिद्धि है जेन फकीर हुआ लिंची जब वह अपने गुरु के पास गया तो उसने कहा मैं मन को कैसा बनाऊं कि सत्य को जान सकूं तो गुरु बहुत हंसने लगा उसने कहा मन को तू कैसा भी बना सत्य को तू ना जान सकेगा तो उसने पूछा कि क्या मैं सत्य को जान ही ना सकूंगा लिंची ने कहा यह मैंने नहीं कहा सत्य को तू जान सकेगा लेकिन कृपा कर मन को छोड़ लिंची का वचन है नो माइंड इज मेडिटेशन मन का ना हो जाना ध्यान तू मन को बनाने की कोशिश मत कर कि ऐसा बनाऊं अच्छा बनाऊ बुरा बनाऊं ये रंग दूं वो रंग दूं साधु का बनाऊं संत का बनाऊं किसका मन बनाऊं मन से नहीं होगा क्योंकि मन कैसा भी होगा तो प्रक्षेपण करेगा अच्छा मन अच्छे प्रक्षेपण करेगा बुरा मन बुरे प्रक्षेपण करेगा लेकिन प्रक्षेपण जारी रहेगा प्रोजेक्शन जारी रहेगा मन ही ना हो तो हमारे और जगत के बीच हमारे और सत्य के बीच जो जो जाल है वो तत्काल गिर जाता हम वही देख पाते हैं जो है जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं वो भी नो माइंड अमन वो भी मन को फेंक देना है हटा देना है अंकु सो मार्ग अंकुश से ही यात्रा शुरू करनी पड़ेगी पहले तो धीरे धीरे धीरे धीरे वृक्ष के पास खड़े हैं वृक्ष को देखें सब धारणाओं को छोड़कर ना तो मन को कहने दें बड़ा सुंदर है क्योंकि वो पुरानी धारणा उसको बीच में मताने दे न मन को कहने दें कि ये क्या कुरूप सा वृक्ष मन को कहने दें मन को कहें कि तू चुप रहे तू मौन रहे मुझे वृक्ष को देखने दे तू बीच में मता बैठे हैं धूप पड़ रही है मन कहेगा बड़ी तकलीफ हो रही है मन को कहे कि तू चुप रहे मुझे जरा धूप को अनुभव करने दे कि क्या हो रहा है मन कहेगा बड़ा आनंद आ रहा है धूप में कहना तो तू जरा चुप रहे तू तो बीच में मत आ धूप और मुझे सीधा मिलने दे और तब बड़े फर्क पड़ेंगे तब धूप में एक और ही बात शुरू हो जाएगी तब धूप जैसी है वैसी ही अनुभव में आएगी तब ये बीच में मन व्याख्या ना करेगा ये सारी व्याख्याएं हैं और एक दफा फैशन बदल जाए तो व्याख्या बदल जाती हैं अभी पश्चिम में पूरब में सफेद चमड़ी का भारी मोर है कि सफेद चमड़ी बड़ी सुंदर चमड़ी पश्चिम में सफेद चमड़ी बहुत है तो जो बहुत ज्यादा है उसका मूल्य तो होता नहीं न्यून का मूल्य होता है सदा जो कम है उसका मूल्य होता है तो पश्चिम में सुंदरी वो है जो चमड़ी पे थोड़ी सी थोड़ी सी श्यामलता ले आ तो सुंदरियां लेटी हैं समुद्रों के तट पर धूप ले रही हैं थोड़ा सा चमली में श्याम वर्ण प्रवेश कर जाए बड़ा कष्ट धूप में लेट के उठा रही लेकिन कष्ट नहीं मालूम पड़ता क्योंकि मन कह रहा है सौंदर्य पैदा हो रहा है धूप से सौंदर्य आ रहा है जिस चीज में मन रस ले ले वहां सौंदर्य मालूम पड़ने लगता है सुख मालूम पड़ने लगता है जिसमें विरस हो जाए वहां तकलीफ शुरू हो जाती फैशन के बदलने के साथ सब बदल जाता ऐसी कौमें हैं जो स्त्रियों का सिर घुटवा देती वो कहतीं घुटा हुआ सिर बहुत सुंदर वो कहतीं जब तक सिर घुटाना हो तब तक स्त्री के चेहरे का पूरा सौंदर्य पता नहीं चलता बाल की वजह से सब ढक जाता असली सौंदर्य तो तभी पता चलता जब सिर घुटा हुआ साफ सुथरा स्वच्छ बाल भी कहाँ की गंदगी तो स्त्रियां सिर घुटाती ऐसी कौमें हैं जो मानती हैं बिना बाल के सौंदर्य नहीं हो सकता तो स्त्रियां विग लगाती झूठे बाल ऊपर से लगा लेती इस वक्त विक का बड़ा धंधा है पश्चिम क्योंकि बाल हमारी मौज है हमारे मन का ही सारा खेल है जैसा हम पकड़ लें बस वैसा ही मालूम होने लगता है ऋषि कहता है इस मन पर अंकुश रखना पड़े इस मन को धीरे धीरे विसर्जित करना पड़े और वो क्षण लाना पड़े जहां हम कह सकें अब कोई मन नहीं इधर रह गई चेतना उधर रह गया सत्य जहां मन नहीं चेतना और सत्य का मिलन हो जाता है वहीं आनंद है और वहीं नित्य की प्रतीति और अनुभूति आज इतना ही